पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे उस घोर अस्त्र को देखकर देवता दाना और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे धित्राक्ष ने पूछा संजय उस समय तो पांडवों ने धिष्ठ की रक्षा के लिए क्या विचार किया संजय ने कहा कौरव सेना का तुमुल न सुनकर युधे अर्जुन से बोले धनंजय धिष्ठ के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास हो विजय की आशा छोड़ चुके थे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 अर्जुन बोला जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्चा के समान हिंसना आरंभ किया था जिसे सुनकर यह पृथ्वी हिल उठी और तीनों लोग थरने लगे थे उस आवाज को सुनकर किसी अदृश्य रहने वाले प्राणी ने जिसका नाम अश्वस्थामा रख दिया वह वही सूरवीर अश्वस्थामा है वही सिंहनाद कर रहा है धृष्ट ने उस समय अनाथ के समान जिनके केस पकड़कर मार डाला था यह उन्हीं का पक्ष लेकर उनके क्रूर कर्म का बदला लेने के लिए आया है आपने भी राज्य के लोग से झूठ बोलकर गुरु को धोखा दिया धर्म को जानते हुए भी पाप किया, बाली का वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी को जैसे अपयश मिला उसी प्रकार आपके विषय में भी झूठ बोलकर गुरु को मरवा ढालने का स्थायी कलंक तीनों लोगों में फैल जाएगा आचार्य ने समझा था पांडुनंदर युधि सब धर्मों के ज्ञाता हैं मेरे शिष्य हैं ये है डालकर अचेत हो गए उस समय उन्हें जितनी व्याकुलता हुई थी सो आपने भी देखी ही थी पुत्र के स्नेह से शोकमग्न होकर जो रण से विमुख हो चुके थे ऐसे गुरु को आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके से मरवा डाला पिता के मृत्यु से अब आप अपने मंत्रियों के साथ अस्वस्था का सामना करने जाइए शक्ति हो तो धृष्ट धुम् की रक्षा कीजिए मैं तो समझता हूँ हम सब लोग मिलकर भी धृष्ट धुम् को नहीं बचा सकते मैं बार बार मना करता रहा तो भी शिष्य होकर इसने गुरु की हत्या कर डाली इसकी वजह यह है कि अब हम लोगों की आयु का अधिक अंश बीत गया, गया गया। थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया। हमने महान कर डाला। जो सदा पिता के भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता ही थे उन गुरुदेव को इस क्षणभंग राज्य के कारण हमने मरवा दिया फित्राख में भीष्म और द्रोण को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 किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा तब महा तब महाबा क्रोध में भर कर बोले पार्थ वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण की भांति तुम भी धर्मोपदेश करने बैठे हो जो संकट से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करता है संग्राम में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना जिसकी जीविका है जो स्त्रियों और सत्पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है वह छत्री शीघ्र ही धर्म यश लक्ष्मी को प्राप्त करता है छत्री के संपूर्ण सदगुणों से युक्त होते हुए आज मूर्खों की सी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है तुम्हारे भीतर दया है यह बहुत अच्छी बात है किन्तु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी तुम्हारा राज्य अधर्म पूर्वक छीन लिया गया शत्रुओं ने द्रौपदी को सभा में लाकर उसका कैश खींचा और हम सब लोग बलकल धारण कर तेरह वर्ष के लिए वन में निकल निकाल दिए गए क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थी फिर भी हमने सहली हमने जो कुछ किया है वह क्षत्रिय है सत्रों के उस अधर्म को याद कर आज मैं तुम्हारी सहायता से उन्हें उनके सहायकों सहित मार डालूंगा मैं क्रोध में भर कर इस पिट्ठी को विदीर्ण कर सकता हूँ पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ अपने भारी जला की चोट से बड़े बड़े पर्वती वृक्षों को तोड़ डालूंगा इंद्र आदि देवता राक्षस असुर नाग और मनुष्य भी यदि एक साथ नहीं नहीं आ जाए तो उन्हें बाणों से मारकर भगा दूंगा <laughs> अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए भी तुम्हें से भय नहीं करना चाहिए अथवा तुम सब भाइयों के साथ यही खड़े रहो मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रुओं को परास्त करूंगा भीमसेन के ऐसा कहने परिष्ट तुम्हें बोला अर्जुन वेदों को पढ़ना और पढ़ाना यज्ञ करना और कराना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 उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है अब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन समझते हो तो मैंने जो पापी शत्रु का श्रंहार किया उसे अधर्म क्यों मानते हो बहिन द्रौपदी और अब उसके पुत्रों को ख्याल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सहे देता हूं इसमें और कोई कारण नहीं है अर्जुन न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी है और न मैं पापी द्रोणाचार्य अपने ही अपराध के कारण मारे गए हैं अतः चलकर युद्ध करो धृतरा बोले संजय जिन महात्मा ने अंगों से ही संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था जिनमें साक्षात आचार्य द्रोण की वह नीच निशंस एवं गुरुघाती घाटी दीर्थ निंदा करता रहा और किसी छत्री ने उस पर क्रोध नहीं किया धिकार है इस छत्रपन को बताओ वह अंकित बात सुनकर पांडव तथा तो दूसरे धनुधर राजाओं ने धेष धम से क्या कहा ने कहा महाराज उस समय अर्जुन ने द्रुपद कुमार की ओर नजर से से देखा और बहाते हुए लेकर कहा दिक्कार है दिक्कार, उस समय युधिष्ठिर भीम नकुल नकुलदेव तथा श्रीकृष्ण आदि सब लोग संकोच हो गए केवल सातिके से नहीं रहा गया वह बोल उठा अरे क्या यहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अमंगल में बकने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र ही मार डाले कर बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आती तेरी समय में क्यों नहीं चला जाता। सम ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरु पर ही दोष दोषारोपण करता है तुझे तो मार ही डालना चाहिए क्षण भर भी तेरे जीवित रहने से संसार का कोई लाभ नहीं है नाधम तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरु का केस पकड़कर उसका वध करने को तैयार होगा तूने बीती तथा आगे होने वाली अपनी अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुंह से निकालेगा तो बद्र के समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूंगा तू तो हत्यारा है तुम्हें ब्रह्म का पाप लगा है इसलिए लोग तुझे द्वित प्याच्चित के लिए सूर्यनारायण का दर्शन करते हैं खड़ा रह मेरी गदा की एक चोट सहले मैं भी तेरी गदा की अनेकों चोटे सहूंगा इस प्रकार जब शार्तिकी ने द्रुप कुमार का तिरस्कार किया तो उसने भी क्रोध में भर कर उसकी मखोल उ करता हूं तेरे जैसे नीच लोगों को सत्पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव भी होता है यद्यपि संसार में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की जाती है तथापि तो पापी के प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह क्षमा करने वाले को पराजित समझता है तो सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है व्रत लेकर बैठा था उस समय तू ने सबके मना करने पर भी जो उसका मस्तक काट लिया इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है जो स्वयं ऐसा काम करे वह दूसरे को क्या कहेगा तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था तो भूश्रवा तुझे लात मार जमीन पर पटक कर खचीटने लगा उस समय ही तूने क्यों वापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कोई ऐसी बात तो यमलोक भेज दूंगा चुपचाप युद्ध कर कौरों के साथ ही प्रेत लोक में जाने का उपाय न कर धृष्ट दुम्ध के ऐसे कठोर वतन सुनकर सात की क्रोध से काट उठा उसकी आंखें लाल हो गई हाथ में गदा ले उछल कर वह द्रुपद कुमार के सामने जा पहुंचा और बोला अब मैं कोई कड़ी बात न कहकर केवल तुझे मार डालूंगा क्योंकि तू इसी के योग्य है इस प्रकार महाबली सा को दृष्ट धुम्ध पर सहसा टूटते देख भगवान कृष्ण के इशारे से, से भीमसेन अपने रस से कूद पड़े और अपनी दोनों बाहों से सात्की को रोका वह वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया उस समय उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे भीमसेन ने दौड़कर छठे कलम पर सा्तिकी को पकड़ा और अपने दोनों पर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे काबू में किया इतने ही में सहदेव भी अपने रस से कूद कर आ पहुंचा और बोला अंधक नंधक तथा पांचालों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है तुम लोग जैसे हमारे मित्र हो वैसे हम भी तुम्हारे हैं तुम तो सब धर्मों के ज्ञाता हो मित्र तो धर्म का ख्याल करके अपने क्रोध को रोको तुम के अपराध को क्षमा करो और धृष्ट तुम्हारे जब सहदेव सात्यकी को शांत कर रहे थे उस समय धृष्ट दुम ने हंसकर कहा भीमसेन छोड़ दो छोड़ दो सात्यकी को यह के घमंड में मतवाला हो रहा है अभी तीखे से इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और इसकी जीवन लीला भी समाप्त किए डालता हूँ उसकी बात सुनकर सात्यकी सांप के समान उपकारता हुआ भीमसेन की भजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा दोनों वीर अपनी अपनी जगह पर साढ़ के समान गरज रहे थे भगवान और बीच में आ पड़े और बड़े यत्न से उन्होंने उन दोनों को शांत किया इस प्रकार क्रोध से आंखे लाल किए उन दोनों धनुषर वीरों को आपस में लड़ने से रोककर कर पांडव पक्ष के क्षत्रिय योद्वा शत्रुओं का सामना करने के लिए आ डे